उसे वाल्मीकि रामायण कहते हैं। वही वचन उसी प्रकार के राम जी सुनते हैं वशिष्ठ जी के तो ग्रंथ का नाम युग वशिष्ठ पढ़ता है अनुवाद कर तो सोता को निमित्त करके वक्ता बोलते हैं। के जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त करके गीता बोलते हैं अर्जुन तो निमित्त होता है मानव मात्र के लिए गीता जैसे वेदांत शास्त्र में प्रक्रिया ग्रंथ कहे जाते हैं और सिद्धांत ग्रंथ कहे जाते हैं जैसे विचार चंद्रोदय से लेकर विचार सागर पंचदशी आदि आदि ग्रंथ प्रक्रिया ग्रंथ कहे जाते पंच भावती है महातत्व ये प्रकृति है चौबीस तत्व सांख्य की बात योग की बात आदि प्रक्रिया से समझाने की प्रकृति पुरुष का विवेक कराने की और तत्व के तरफ उंगली निर्देश करने वाली जो व्यवस्था उसको प्रक्रिया ग्रंथ कहते मुक राजा था उसने राज सुख भोगा अंत में इंद्रियां शिथिल हुई आयु से क्षीण होने लगा राजा को पुण्य कर्म के प्रभाव से विवेक उदय हुआ कि मैं ये तुच्छ जीवू कि नहीं वही के वही कर्म करके आयुष्य नष्ट कर रहा हूं सुवर्ण के बर्तनों में भोजन कर लिया सोने के सिंहासन पर बैठ लिया लेकिन जो भोजन किया या सिंहासन पर बैठे ऐसा ये देह जीर्ण शीर्ण हो जाएगा तो ऐसा क्या उपाय कर रहे महाराज जी का सुमरण किया राजा इक्शवाकू ने राजा इक्शवाकू ने मनु महाराज का सुमरण किया अपने गुरुदेव का और गुरुदेव पधारे आकाश मार्ग से मनु महाराज ने अर्घ से पूजन आदि करके उनके आगे हाथ जोड़कर जिज्ञासा के भाव में खड़े रहे राजन तुमने मुझे सुमरण किया मैं आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था तुमने स्मरण किया इसलिए तुम्हारे पास आया क्या पूछना चाहते कि प्रभु विचार करके देखें तो ये जगत बीत रहा है अच्छा बुरा भला आकांक्षाएं पूर्ण हुई जो चाहते हैं वो सब होता नहीं जो होता है वो सब भाता नहीं जो भाता है वो टिकता नहीं है सब बदल रहा है मनुष्य जैसे सामान्य जीव खाते पीते रहते आयुष्य नष्ट करते मैं भी ऐसे ही सामान्य जीवों के नहीं। राजाधिराज महाराज थोड़ा सुन लेता हूँ लेकिन समय तो इसी में बर्बाद हो रहा है सार तत्व क्या है जिसको पाने से फिर जीव का जन्म मरण और दुख बंधन कट जाता है आप कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए तो भगवान मनु महाराज ने राजा इक्ष्वाकु को कहा कि राजन जो भोजन मिले वो खा लेना चाहिए स्वास्थ्य का ख्याल करके लेकिन इच्छाओं को नहीं बढ़ाना चाहिए कि ये मिले ये मिले ये मिले स्वाद लो लुप्ताने। जीव का स्वाद ऐसे ही सुगंध का स्वाद नेत्र का स्वाद सुनने का स्वाद स्पर्श का स्वाद ये इंद्रियगत भोग जो हैं जीव को दीन बनाते हैं वासना के प्रभाव में गिराते हैं सारे स्वादों का स्वाद स्वरूप परमात्मा स्वाद से वंचित कर देते हैं तो जो भोजन मिले वो खा लो जहाँ नींद आए वहां सो जाओ जो वस्त्र मिले पहन उस अंतर्यामी परमेश्वर का अनुसंधान करो प्रणव का जप करो और मैं कौन हूँ मन के हर्ष को सुख बोलते हैं शोक को दुख बोलते हर्ष और शोक आके चला जाता फिर भी जो रहता है वो कौन है जन्म वृद्धि क्षय रोग वार्धक्य मृत्यु ये शरीर की षड उर्मिया अज्ञानी जीव अपने में मानता है मेरा जन्म हुआ था अब मैं सात साल का हूँ दस साल का हूँ जन्म शरीर का होता है भूख प्यास उर्मियाँ ये प्राणों को आदि को होता है षड विकार षड इससे शुद्ध चैतन्य निरा है तो उस आत्मचैतन्य परमेश्वर का नित्य प्रति स्मरण कर ज्ञान सुन और ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया उस आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर राजन फिर तुम जिस ईट पे पैर रखोगे वो भी पूजने योग्य हो जाएगी जिस वस्तु को छुओगे वो प्रसाद हो जाएगी तुम्हारे लिए सब जल गंगा जल हो जाएगा सारी भूमि तुम्हारे लिए ब्रह्ममय हो जाएगी नित्यांतर मुख रहो दो अंतर से तटस्थ अविकम्प योग गीता ने कहा जब ध्यान समाधि करे तो परमात्मा शांति लेकिन जब व्यवहार करे तो भी परमात्मा शांति का उद्देश्य करके व्यवहार कर काम करने के पहले शांति होती काम करने के बाद भी विश्रांति चाहिए तो काम ऐसा करो कि परमात्मा में विश्रांति मिले शरीर थक जा पड़े रहे ये तो तमस नींद है लेकिन संकल्प विकल्पों की भीड़ रह हटके परमात्मा रस में एकतांता हो विश्रांति हो बहुत कहने से क्या लाभ समय बीता जा रहा है तुच्छ जगत में आसक्ति और सत्यता करके दुरमति लोग फंसते हैं हे राम जी तुम्हारे जैसे बुद्धिमानों के लिए इनसार जगत आसक्ति त्यागने योग्य होके हैं सुरमा हो, है। हो युद्ध करो कर्तव्य कर्तव्यपरायण होकर लेकिन भीतर से शीला के ना इनिस संकल्प तो सिद्धांत के द्वारा प्रक्रिया के द्वारा आत्मा परमात्मा में स्थित होना है गीता कहती हैं भूमि वन लो वायु खमनो बुद्धि रे वच अहंकार इतव में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। भगवान कृपा करके अपना सार अनुभव बताते हैं कि पांच भूत मन बुद्धि और अहंकार ये प्रकृति है मेरे से भिन्न है मेरे से भिन्न है तो तुमसे भी भिन्न है क्योंकि तुम मेरे वंशज हो ममई वंश हो जीवलोके जीवभूत सनातन तुम सनातन हो अनादि हो इनकी तो आदि होती है शरीर की आदि है दुख की आदि है सुख की आदि है इनका आदि अंत है लेकिन आदि अंत को जानने वाले तुम अनंत हो वो तुम्हारा आत्मा और तुम एक ही हो जिसको बोलते आत्मा परमात्मा नहीं जानते तो आत्मा परमात्मा जाना तो अपना आपा है तो ममईवानशो जीवलोके जीवभूत सनातना पांच मन शस्त्राणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानीय और शुकी और छठा मन ये प्राकृतिक चीजों में इनकी प्रकृति है बाहर आपको आकर्षित करें लेकिन बाहर का कितना भी मिले सुख तो अंतरात्मा का ही झलकता है तो ये सिद्धांत ग्रंथ प्रक्रिया ग्रंथ जीव को निर्वासनिक नारायण के ज्ञान में निर्वासनिक नारायण के सत्ता में सामर्थ्य में स्थित करना चाहते हैं आद्य शंकराचार्य ने कहा उसमें स्थित होने के लिए थोड़ा एकांतवास लेना देना सुनना सुनना मिलना संयम कम कर दे एकांतवासो एक लघु भोजन आदो मौनम निराशा करणा वृदा मौन से शक्ति का संचय होता ये है ये करण है इंद्रियां और अंदर में मन बुद्धि अंतकरण है अंदर है तो अंतकरण ये बहिकरण इनमें शक्ति का हरास होता है बिखरित दिन भर शक्ति खर्च होती है थक जाते हैं रात को फिर शांत होते सुबह मन बुद्धि और इंद्रिया काम करने के काबिल होते हैं। फिर थक थका विश्रांति में चले जाते हैं मेरे गुरुदेव कहा करते थे भगवान की कसम खा के बोलते नीलाशाह जी उस स्वयं को शाहजी नहीं बोलते मैं जरा मर्यादा आप हर रोज भगवान का दर्शन करते हैं लेकिन पता नहीं कि ही भगवान है गहरी नींद में कहा जाते हो भगवान में ही जाते हो भगवान भरण पोषण गमना गमन वाणिका उद्गम और सब न होने के बाद भी जो रहता है उस भगवान में जाते उसी भगवान का दूसरा नाम गोविंद है गो गोमाना इंद्रियां इंद्रियां जिसमें विचरण करती जिससे वो गोविंद है थपकर जिसके गुर्द में आती है तो पालन होता है तो गोपाल वही गोविंद है आत्मदेव वही गोपाल है वही राधा रमन उल्टा दो तो धा राधा आपकी ख्यालों की वृत्ति जिसकी सत्ता से रमण करती है और थककर जिससे पुष्ट होती वही अंतरात्मा आत्मदेव है तो प्रक्रिया ग्रंथ के द्वारा सिद्धांत ग्रंथ के द्वारा जीव अपने असली स्वभाव में जग जाए तो रामायण में भी व्यवहारिक सामाजिक जीवन की गाथाएं गाते गाते घुमा फिरा के वहीं ले जाने का प्रयास है ज्ञान मान जहा एक को नी देखत ब्रह्म समान सब कहिए कहीसुत् परम विरागी तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी यष्टा प्रकृति में ही गुण है सतो गुण रजोगुण तमो इन सब से परे जो है वो परमात्मा अपना आत्मदेव है और वो सब में जो का त्यों समाया है वो हाजरा हजूर है स्वामी राम के पास एक प्रसिद्ध कु में कई पादरियों को घुटने टिकवाने वाली बाई आकर बैठ गई सामने सोचा कि आज भारत के साधु को हरा दूंगी ईश्वर नहीं है मैं सिद्ध करके दिखा दूंगी तुमने तो देखा नहीं है तुम है ये ग्रंथ जिसने लिखे है कहा लिखे उसके आधार पे तुम बोलते हो तो कोई भी प्रवचनकर्ता के प्रवचन से बातें उठा के तर्क कु तर्क से उनको चुप करा देती थी तो स्वामी राम तीर्थ के सामने बैठ गए खूब गई धान से सुनती संत की दृष्टि में जो विश्रांति थी आंखों से सात्विक तरंग बहते थे वो भाई आई थी तो राम तीर्थ को हराने के लिए लेकिन खड़ी हो गई बीच में कि मैं हार गई अब मैं आपसे तर्क नहीं करूंगी ईश्वर है और आप ईश्वर को मानते हो यू आर राइट right. रामतीर्थ ने कहा मैं ईश्वर को मानता ही नहीं हूँ राइट और रॉन्ग व्हाट ऑफ मीनिंग द राइट एंड रॉन्ग मानो ईश्वर को मैं मानता हूँ तुम नहीं मानती थी अभी तुम मानने लगी लेकिन मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं तो भाई को आश्चर्य हुआ कि आप ईश्वर को नहीं मानते राम रामती जरा भी नहीं मानता हूं मानना दूर वाले को होता है पर्व को मानना होता है स्व को क्या मानना है जो सर्वव्यापक है वो ही मेरा अंतरात्मा देव भी है तो मैं उसको मानू क्या वो तो मैं ही हूं जैसे मोहन भाई अपने को मोहन भाई से पूछो तुम तो मोहन भाई को मानते हो तो बोले नहीं मोहन भाई को नहीं मानता हूँ मैं स्वयं ही हूँ गोविंद भाई से पूछो तो गोविंद तुम मानते हो गोविंद भाई को बोले नहीं नहीं गोविंद भाई हूँ मानू क्या ऐसे ही मैं आत्मा हूँ आत्मा ही ब्रह्म है एक अंतकरण में है तो आत्मा है और सर्वव्यापक घड़े में है तो घड़े का आकाश है तत्व रूप से महाकाश है ऐसे ही वो आत्मा ही ब्रह्म है ओम ओम ओम भाई दंग रह गई कि ये भारतीय फिलोसॉफी कितनी ऊंची है ऐसा नहीं कि किसी ने बनाकर हमको भेजा और संसार का पिट्ठू उभार ढोने के लिए ये आखिरी वेदांत में ये कर्म विभाग उपासना विभाग में ईश्वर दूर है ऐसा है ये है मांगो प्रार्थना करो मिलेगा मिलता भी है लेकिन वो सब प्रक्रिया ग्रंथ तत्वज्ञान के अलग है कर्मकांड का मार्ग अलग है उपासना का मार्ग अलग है तो वासना को नियंत्र नियंत्रित करने के लिए धर्म ग्रंथ है धर्म मार्ग है और चित्त को एकाग्र करने के लिए उपासना मार्ग है तत्वज्ञान तो वास्तविक सत्य क्या है साक्षात्कार कराने के लिए तो राम जी की सेवा करते करते हनुमान जी तत्व को पाने में सक्षम हो गए और वशिष्ठ जी के चरणों में सत्संग सुनते सुनते राम जी ब्रह्म निष्ठा में आ गए ऐसे सलूका मलुका गुरु भक्ति से तत्व ज्ञान में समर्थ हो गए तो तत्वज्ञान जिनको मिल गया तत्व तो परमात्मा है उनको पता चल जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवता मूल तत्व उनमें चैतन्य परमात्मा है और वो हमें भी है वो उनको जानते हैं तो महान है और हम नहीं जानते हैं तो जीव है जीने की इच्छा करते कर्म बंधन में हैं, तो इसमें कर्मयोग उपासना योग भक्ति योग और गुरुकृपा योग जिसको जो ठीक लगे उसके चले तो शिवानंद सरस्वती लिखते हैं कि कल युग में गुरु कृपा भक्ति और गुरु भक्ति योग सलामत योग है ऐसे मनमाना तो आदमी इतना विवेक से ऊंचा उठ नहीं सकता इसलाट है और मूर्ति कुछ कहती नहीं रोकेगी नहीं डांटेगी नहीं इसीलिए जाग्रत में तो ये बात गोरखनाथ जी ने अपनी भाषा में कही गोरख जागता नरसेविये एक भूला दूजा भूला भूला सब संसार विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार तो उपनिषद कहती है गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम तो समर्थ रामदास की कृपा से शिवाजी गलाडूब व्यवहार में से भी समय निकाल के तत्व ज्ञान में लगे तो साक्षात्कार कर लिया शिवा को आत्मा साक्षात्कार छत्रपति शिवाजी आत्मज्ञान दुर्लभ नहीं है कठिन नहीं है परे नहीं है पराया नहीं है वासना का त्याग वासनाक्षय मनोनाश और बोध ये भोग के सुखियोंने की वासना मिटे मन की चंचलता हटे इसे ध्यान धारण और फिर ज्ञान हो जाए बस हो गया तीन ही तो स्टेप है वासनाक्षय मनोनाश और बोध ये करूँ ये करूँ साक्षात्कार करके ये पाऊंगा तो अभी तो वासना बनाए रखा ना छोड़ो अभी मैं कौन हूँ उसको जान लूँ फिर ये करूंगा फिर वो करूंगा वो करूंगा नहीं जो भी करने से बनने से होगा फिर म, बदल जाएगा जो पहले था अब भी है बाद में रहेगा वो मैं वास्तविक क्या हूँ ऐसी मांग ये तत्व तो ज्ञान की मेरा पति है मेरी पत्नी है मेरे भाई हैं ये शरीर की प्रधानता से बोलते हैं मेरी फलानी जाति है जाति की प्रधानता से बोलते लेकिन तत्व रूप में मैं कौन हूँ इसको खोजो। शरीर के साथ जाति जुड़ी है मन के साथ जगत की कल्पना जुड़ी है लेकिन गहरी इंद में कुछ नहीं रहता फिर भी कौन रहता है जिसे बाल बढ़ते खून संचालित होता है वो कौन तत्व है जो मां की जेर के साथ हमारी नाभि जोड़ देता है जो मां के शरीर में हमारे लिए दूध बना देता है वो ज्ञान स्वरूप चैतन्य है तो रामायण में शिव जी से कहलवाया तुलसीदास ने उमा राम स्वभाव जय जाना ताही भजन अत भावना आना उस रोम रोम में बसने वाले पर परमात्मा के स्वभाव को जिसने जान लिया उसका भजन छोड़कर कोई फिर किसी भाव में किसी अवस्था में रमता नहीं तो एक बार भगवत स्वभाव जान लो ये सभी विद्याओं में राजा विद्या है और गोपनीय है कई बदमाशी के काम भी तो गोपनीय होते हैं डकेती के काम भी ये ऐसी गोपनीय नहीं धर्ममय है पवित्र है उत्तम है श्री कृष्ण कहते हैं राज विद्या राज गुह पवित्रम इधम उत्तम उत्तम है पवित्र है लेकिन कब उसका फल बोले प्रत्यक्ष फल हो और धर्ममय फल है तपस्या तो करो तो भविष्य में स्वर्ग का सुख मिलेगा फिर छूटेगा उपासना करो लोक मिलेगा पतन लेकिन ये तो सुनते सुनते दिव्य लोग जिसे दिव्य है और स्वर्ग का पुण्य जिसे स्वर्ग में वो स्वयं प्रकाश परमात्मा अपना आपा है बिल्कुल परम स्वतंत्रता पे पहुंचा देते परम स्वतंत्र न सिर पर कोई ऐसी राज विद्या है बोले क्या करें भगवान की कृपा ये शिष्टाचार में ठीक है लेकिन भगवान ने आपको उसके यशगान करने के लिए पैदा नहीं किया क्यों भगवान अपने को पैदा करके अपनी खुशामत सुनने के लिए दुनिया का इतना बोझा झेल रहे हैं नहीं भगवान ने आपको अपना प्रेमी अपना आत्म रूप में जगाने के लिए दुनिया की व्यवस्था की लोग बोलते क्या करें भगवान परीक्षा ले रहे हैं परीक्षा तो जो जानता नहीं है हमको ठीक से वही हमारे को परीक्षा लेगा भगवान तो हमारे अभी विचार चल रहे हैं उसके बाद कौन से आएंगे और हम क्या निर्णय लेंगे वो सब जानते हैं परीक्षा तो आज्ञा नहीं लेंगे भगवान तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है ये तो सामान्य आदमी निराश न हो जाए अरे बोले कोई बात नहीं भगवान परीक्षा ले रहे हैं भगवान परीक्षा ले तो भगवान को यज्ञानी है क्या अनजान है क्या के परीक्षा ले रहे हैं ये तो बबलू बनाने के लिए थोड़ा सांतोना देने के लिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं ये तो तुम्हारे को विवेक दे रहे हैं प्रतिकूलता और दुख देके संसार की आसक्ति छुड़ा रहे हैं अनुकूलता और सुख देके उदार बना रहे हैं और दोनों का उपयोग करके अपने में आ जाओ ऐसा पाठ सिखा रहे हैं संसार ईश्वर प्राप्ति का महापाठशाला यूनिवर्सिटी है परम पद में प्रतिष्ठित होने के लिए पढ़ो ओम श्री गुरु परमात्म नमः ओम गम नमः ओम श्री सरस्वती नमः नम वोले राम जी मोक्ष आकाश में नहीं और न पातल में है न भूमि लोक में है चित्त का निर्मल होना ही मोक्ष है तो सत्संग जब ध्यान करके अपने चित्त को निर्मल करना चाहिए रामायण में आता है निर्मल मन जन सुख मोहे पावा छल छिद्र कपट मोहे स्वप्न न भावा ये तत्व ज्ञान अथवा निर्दुख पद की प्राप्ति किसको होता है कि अपने चित्त को निर्मल करो अभी जम्मू के पास रामगढ़ है वहाँ सत्संग चल रहा है यहाँ का लाइन दिया है साध्वी तरुणा बहन के श्रोताओं को यहाँ का सत्संग हरिद्वार का सुनने का अवसर मिल रहा है श्रोताओं को ये बात ध्यान में रखनी है रामगढ़ वालों को ये सर्दियों ये गर्मियों के सीजन में छह मातों से परहेज करना चाहिए एक तो अति परिश्रम ना करें, अति कसरत नहीं अति जागरण नहीं भारी भोजन अति भोजन नहीं और मैथुन नहीं संसार भो नहीं तो ये तबीयत को नीचो डालेगा हल्का फुल्का भोजन शायद स्वभाव आचरण सरल मन और भगवान को अपना अपने को भगवान का मान कर जम्मू के पास वाले रामगढ़ वाले सचमुच रामगढ़ वाले तो राम नाम ही रामगढ़ वाले हो तो राम के रस में डुबो राम राम राम राम राम राम राम राम बोलो सब मिलके रामगढ़ वाले हमारे द्वार में बोल रहे हैं कैनेडा के लोग भी सुन रहे हैं और देश विदेश में उल्लासनगर में बम्बई में बड़ोड़ा में फरीदाबाद भोपाल कई जगहों पर यहाँ का कनेक्शन मिला है लोग सुन रहे हैं पूना और गाज़ियाबाद दिल्ली और राजकोट बेंगलोर लखनऊ सहारनपुर लुधियाना आदि आदि जगहों पर लोग सुन रहे हैं सभी मिलके भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए भगवान नामोच्चारण में भी अपना प्रभाव है हर बारह साल में हैजा फैलता था गोरखपुर में गीता प्रेस गोरखपुर के जो मुख्य महापुरुष थे अनुमान प्रसाद फोजदार जयदयाल गोयनका तो भगवान के नाम की महिमा जानते थे क्या वह हैजा में महामारी में हजारों लोगों की जाने जाती थी माण उन्होंने क्या करा कि भगवान अब हर बारह साल यहाँ है जाता है महामारी होती है आप कृपा करके इसको नियम को बदलवा दीजिए ऐसे ही भगवान को प्रार्थना करके कीर्तन चालू किया वर्ष भर बर कीर्तन कार्यक्रम चालू कर दिया उसके बाद कभी हैजा आया ही नहीं गोरखपुर में गोरखपुर अनजाना नहीं उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर नहीं तो सरकारी रिकॉर्ड में देखो हर 12 साल महामारी हैजा पुजारी तो जी ने कीर्तन करवाया हैजा को विदा दे दिया अब हैजा नहीं आता तो कभी कभी भगवान नाम का सामूहिक संकल्प करके जप करते हैं तो रामगढ़ वाले हैजा वैजा तो नहीं है लेकिन जम्मू कश्मीर रामगढ़ में आस में सुख शांति हमन चमन रहे और भगवत प्राप्ति वाले लोग ज़्यादा बढ़े इसलिए आप लोग कीर्तन यात्रा निकालो अब बापू आ जाएँ जल्दी इसलिए भी कीर्तन यात्रा निकालो तो इस इस साल में जम्मू के पास में तो रामगढ़ वाले मैं हाथ उठवाऊँगा रामगढ़ वालों का कीर्तन हुआ सत्संग सुना के नहीं अभी करो राम राम राम होठों से दो मिनट ओम ओम अथवा राम राम फिर दो मिनट कंठ से दो मिनट फिर हृदय से फिर दो पाँच मिनट ऐसे शांत बैठे रहो राम में है मन और भीतरी भीतर ही भीतर हँसो मैं भगवान का भगवान मेरे आप मेरे हो न हु, मेरे हो थोड़ी मस्ती करो अंतरात्मा से रामगढ़वालों के हृदय का राम प्रसन्न होने लगेगा साध्वी तरुणा के श्रोता भी सुन रहे हैं और देश विदेश में अमेरिका में भी लोग सुन रहे हैं कैनेडा में भी सुन रहे हैं सिंगापुर जापान साउथी कोरिया मलेशिया फ्रांस नाइजेरिया फिलीपाइंस नेपाल पोलैंड स्वीडन स्पेन चाइना पाकिस्तान बोस्टन, जॉर्जिया एटलांटा आदि वाले जो भी लोग सुन रहे आज रात से ही पक्का करो सोते समय भगवान से वार्ता करके सुएंगे उठते समय में भगवान का भगवान मेरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते तगट हो ही मैं जाना आप तो सर्वत्र व्यापक हो लेकिन प्रेम से हृदय में प्रगट होते हो तो आज भगवान का प्रेम कैसे हो आवश्यकता जिसकी लगती वो प्यारी चीज लगती है भूख में रोटी प्यारी हो जाती है आवश्यकता है प्यास में पानी प्यारा हो जाता है राह भूले हैं तो राह बताने वाले की बात प्यारी लगती ऐसे अब राह भूले हैं सत्संग प्यारा लगे प्रभु हमारे हैं प्यारे लगे तो जहाँ आवश्यकता वहाँ प्यार पैदा होता है अथवा जहाँ अपनापन वहाँ प्यार तो भगवान को पाने की आवश्यकता करो तो भगवान प्यारे लगेंगे और भगवान अपने हैं तो भगवान प्यारे लगेंगे जब भगवान प्यारे लगेंगे तो भगवान का रस आ गया तो विकारी रसों में कभी फिसलने की आदत है फिसलोगे लेकिन फिर उठ जाओगे अभी जो देश विदेश में सुन रहे हैं मुझे याद आ गई बहुत बढ़िया बात कि कल अक्षय तृतीया है चिरंजीवी ओमे सुप्रसिद्ध भगवान परशुराम का अवतरण दिवस त्रेतायुग की आदि तिथि है और भी इस तिथि के बड़े इस तिथि को जो भी कुछ करोगे उसका पुण्यफल अक्षय होगा वो तिथि आएगी कल सुबह तो आज रात को सोते समय कल अक्षय तिथि है और तो मुहूर्त देखने पड़ते हैं लेकिन अक्षय तृतीया को जो भी करो सब मुहूर्त ही मुहूर्त सफल ही सफल साढ़े तीन दिन वर्ष में आते हैं बिना मुहूर्त के मुहूर्त दशहरा चैत्रसुदी बीज अक्षय तृतीया और भी एक आधा दिन आता तो है तो कल अक्षय तृतीया है तो कल जाप मौन ध्यान आज से शुरू कर दो ओम आनंद प्रभु जी प्यारे जी मेरे जी रामगढ़ वाले जी जम्मू के पास वाले अरे जम्मू के पास वाले नहीं राम जी के पास वाले रामगढ़ वाले राम राम राम ओम प्रभु ओम सभी लोग मन में चिंतन करो दो मिनट ओम ओम आनंद ओम शांति राम राम खूब प्यार से करोगे अभी अभी प्यार स्वरूप परमात्मा का रस छलकेगा हाँ भंस नहीं लगना अभी अंदर ही अंदर राम राम हुँ, हुँ, मेरे प्रभु ओ प्यारे प्रभु ओम चैतन्य रूप ज्ञान रूप गुरु से और भगवान से स्नेह करके गुप्त गो करते करते उनमें शांत हो जाओ हम हम रामगढ़ वाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तरुणा देखो जरा हम मेरे प्रभु प्यारे प्रभु ओ मेरे सच्चे पाश अंतर हम भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम निष्न नानक जो जपे सफल हो सब काम हरी ओम ओम आप कहाँसी आएगी अंतरात्मा की प्रसन्नता उभरेगी अभी अभी हाँ कल नहीं अभी उभरे और कल कल रात तक ये रखना फिर रोज रहे कल का दिन ऐसा महत्वपूर्ण है ओम ओम प्रभु जी मान ख्या है ओम आनंदी माधुरी ओम ओम ओ हसोगे आप ही भीतर भीतर दुल्हार करोगे प्रभु श्री कृष्ण यशोदा का चोटा पकड़ते नन्हे कृष्ण और ठोटी मैया तो मेरी माँ बोलते कन्हैया बोलते फिर दाहें कान के तरफ जाते हैं मैया तुम मेरी हो ने माँ बोलते मैं तो दाऊ की हूँ मेरी हो ऐसे करते फिर चोटी नन्हे खिसक जाते यशोदा माँ तो है हिमसमती पर ऊंचे होके पंजों के बल खड़े हो जाते छुट्टी पकड़ के थोड़े ऊंचे होते धीरे से कान में मारते जोर से फूक फूक माँ का जीव जीवत्व का पार टूट गया ईश्वर का तो ईश्वरत्व का अहम होता ही नहीं है यशोदा कृष्ण के गले लगी कृष्ण यशोदा के गले राधे हृदय से लगे जैसे दो सरोवर की पार टूट जाए तो कौन से सरोवर का कौन सा पानी यशोदा का आनंद और कृष्ण का आनंद दोनों ब्रह्मानंद हो गए थे <laughs> आनंद मानो कह तो यशोदा क्या है भगवान को यश दे वो यशोदा बुद्धि हर बुद्धि बदलती फिर भी जो नहीं बदलता और चैतन्य कृपालु है वो कृष्ण अभी अत्यंतरात्मा है तो चलो रामगढ़ वाले करो तुम बुद्धि रूपी यशोदा को लाला कन्हैया से प्रीति करने दो साध्वी तरुणा भी करेगी बापू बापूजी हूँ बेटे जी हूँ गुरु जी हूँ ओ ओ सबके चेहरे खिले हुए हैं ऐसा मैं अनुमान कर रहा हूँ रामगढ़ वालों के चेहरे खिले हैं कि नहीं हैं यहाँ वालों के भी चेहरे खिले हैं और वहाँ तहाँ जो देश विदेश में लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं जो सुन रहे हैं लोग मेरठ वालों के भी चेहरे खिले होंगे पूना वाले न? न? न? ओम ओ ओ तो दो मिनट होठों से दो मिनट कंठ से दो मिनट ऐसे ही दिल लगे फिर दो मिनट शांत और हृदयपूर्वक ऐसा अभ्यास करो दो दो मिनट ऐसे आठ दस मिनट किया उसकी खुमारी रही थोड़ी देर फिर ऐसा आठ दस मिनट किया काम काज भी तुम्हारा मधुमेह हो जाएगा तो भगवान का वचन है भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि ये न मामी थे मज़े। भांग भा, भसूरी सुरापान उतर जाए प्रभात नाम नशे में नानका छकार है दिन रात हम्म और रामगढ़ वाले हम्म ओम दावादी, ओ सूरती ओ पुना, ओ जर्मनी वाले चाइना इटाली वाले हम्म कैनेडा वाले ओम ओम न्यू जर्सी वाले बधाने ख्याल आएजे महाराव आलूड़ा आत्मदेव गुरुदेव प्रभुदेव सूरत वाले सुनते हो तो एक बात ताज़ा खबर है कि नई रेलवे लाइन शुरू रेलवे की ट्रेन शुरू हुई है वो हरमंगल को चलती है साढ़े चार बजे वलसाड़ से और यहाँ पहुंच जाती है छ बजे हरिद्वार फास्ट ट्रेन है वो दिन। बरोड़ा से चलती है साढ़े सात और यहाँ चार बजे पहुँचती है ऐसा कुछ है छः बजे नहीं चार बजे पहुँच साढ़े बीस कलाक में बरोड़ा से इधर फास्ट ट्रेन है तो जिनको टिकट भी करवानी हो तो इस ट्रेन का भी फ़ायदा लेना अहमदाबाद वाले सूरत वाले वलसाड़ हरिद्वार मंगल को चलती है हफ्ते में एक बार कोई साधक लोग अप्रोच करे प्रयत्न करे तो फिर दो बार तीन बार भी कर लेंगे हरिद्वार में सीजनली ट्रेनें बढ़ाते हैं तो जिनको भी आना हो तो थोड़े साधक लोग जो भी रेलवे में काम करते हो वो प्रयत्न करके दो चार ट्रेनें एक्स्ट्रा करा दो चौदह से सत्रह तारीख प्रोग्राम है मंगल तो है ही है लेकिन मंगल को चलेगी तो बुद्ध को पहुँचेगी ये तो गड़बड़ होगी कैसे भी करके इस ट्रेन को बढ़े और आप लोग फायदा लेना लेकिन ट्रेन बढ़े और फायदा मिले तभी भी छोटा ना। ना। ना। मांग है असली फायदा था मूंग साईजन का खाए वो नारायण बबलू थे ना मेरा रसोया था नारायण ये बैठा है फिर मेरे को बोलते हैं साई के खाए वो कहने का भाव था स्वामी जी भोजन करेंगे लेकिन बबलू था साई जिन के खायबो न खायबो मुख फुलको खायबो मुखे न खायबो सा पुछा तो भाई कोसो पुलको खी साई जिन के खायबो खायबो साई जिन के मूबो इन मस्ती कर के दुनिया में हम्म <laughs> जी प्यारे जी पट्टे तो यार मेहमान डॉक्टरों ने बोला तुमको पैरालीज हो जाएगा तुम्हारा मन कह में ऐसा है वैसा है। नहीं होगा तो भी हो जाएगा अरे एक चुटकी तुलसी के बीज <coughs> तुलसी के बीज मिक्सी में पीस के रख दो एक चुटकी तुलसी के बीज रात को भिगा दो सुबह ले लो बहुत सारी खतरनाक आने वाली बीमारियों की जड़ें उखाड़ के फेंक दें कभी कभी रोगों को मिटाने के लिए तुलसी के पत्तों का 20-25 तुलसी के पत्तों का रस एक नींबू एक गिलास पानी अगर घुटनों का दर्द न हो तो शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि कोई भी रोग हो बड़े व्यक्ति के लिए 25 और बच्चों के लिए पाँच 5 से 25 बच्चों के लिए और बड़ों के लिए 25 से 100 तुलसी के पत्ते का रस शहद में मिला के पानी में मिला के दो ऐसा कोई रोग नहीं जिसको वो उखाड़ के बाहर न फेंक दे दो तीन महीने के अंदर हम्म हु, ए तन के रोग तो तुलसी मैया बिगा मिटाएगा मन के रोग तो भगवान के नाम से ही भाग जाते हैं ओ ओ ओम ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम रामगढ़ वाले राम जी ओम ओम ओम ओम ओम ओम साई जिनका खाबो वाले ओम ओम ओम ओम ओम का आनंद ओम माधुर्य ओम प्रभु जी ओम अंतर आत्मदेव हे प्रभु आनंद दाता। ज्ञान आप आनंद स्वरूप हो और हमारे आत्मदेव हो शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए जगत में सुख खोजने की वासना ही दुर्गुण का मूल है जगदीश सुख स्वरूप में गोता मारना ही सदगुणों का मूल है आनंद ओम ओम ओम ओम ओम अब जम्मू में आने का मन बना रहा हूँ रामगढ़ वालों की खबर लूंगा फिर ओम ओम गर्मियों में दही खाना अत्यंत वर्जित है लस्सी खा सकते लेकिन भगवान का रस तो कभी पी सकते ओम ओम ओ ओम ओम ओम, ओम, ओम, ओम, ओम आनंद ओम माधुर्य ओम प्रभुजी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम शिव हम आनंदो हम चैतन्यो हमारे ओम गुरुदेव प्रभु जी प्यारे जी मेरे जी और रामगढ़ वाले राम जी हमने <laughs> नारायण हरि हरि हरिओम हरि हरि हरि हरि हरि नाम जपत मंगल दिशा दसों भगवान के नाम उच्चारण से दसों दिशाओं में मंगल होता है घर में ऐसा है कुटुंब में ऐसा है रोज ऐसा आधा घंटा पौना घंटा ये सत्संग ये कैसेट सुन के ही करो दीवाना गये घर में कोई समस्या आए कोई कठिनाई बस चलते फिरते ओम ओम चालू कर दो घर के लोग कठिनाई विघ्न बाधा टुना टोटका तंत्र मंत्र जंतर सब छुम ओम ओम ओम बस काल सर्पयोग है तुम्हारे पति का ऐसा है तुम्हारी पत्नी का ऐसा है बोले ओम ओम ओम ओम गुरुजी ओम साई ओम प्रभु ओम हरी हरी हरी ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम, ओम। हाँ। <laughs> ले हरिओम हरिओम हरिओम दुनिया के माँ दस सुतलड़ में तिन के माँ दस ओ भले वे सिर न कूड़ चवा तिर न आ पा कूह में न बेखे चव क्या सुतलड़ में के तगाई दस हरि हरि ओम हरि हरि ओम ओम चलो टेलीफोन की लाइन तो कट होती लेकिन तुम्हारी और रब की लाइन कौन काट सकता है ओम ओम नारायण जम्मू कश्मीर रामगढ़ राम के रस में छके रहो दिन रात हरिओम हरिओम मैं तो आप सभी को सुनने वालों को शिव जी के तरफ से धन्यवाद देता हूँ शिव जी कहते हैं पार्वती उनकी माता धन्य है धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्य च वसुधा देवी यद गुरु भक्तता उनकी माता धन्य पिता धन्य उनका कुल गोत्र धन्य है जिनके हृदय में गुरु भक्ति है प्रभु का ज्ञान है प्रेम है ओम ओ ओ नारायण नारायण नारायण ओम